श्री लीला प्रसंग, राम देव का गुरु भाव सभी मानवों में गुरु भाव शुप्त रूप से विद्यमान है। इस प्रकार यह श्री जगन माता की शक्ति है और यह शक्ति समस्त मानवों के मन में सुप्त या व्यक्त रूप से निहित रहने के कारण ही गुरु भक्ति पारायण साधक अंत में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उस समय वह शक्ति उनके अंदर से ही प्रकट होकर धर्म के जटिल निगूढ़ तत्वों का उन्हें बोध कराती रहती है साधक के लिए तब बाहर किसी और से पूछकर धर्म विषय किसी संदेह को दूर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती गीता में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतीत तदागनता तदा निर्वेदम स्रोतव्य श्रुत से स्रोत च गीता जब तुम्हारी बुद्धि अज्ञान मोह से मुक्त हो जाएगी उस समय पुनः यह सुनना चाहिए अमुक बात शास्त्र में है इत्यादि जानना तुम्हारे लिए आवश्यक ना होगा तुम उस सब का अतिक्रमण कर स्वयं ही सब कुछ समझने लगोगे साधक के लिए उस समय ऐसी स्थिति स्वयं आकर उपस्थित हो जाती है उसी अवस्था को लक्ष्य कर श्री राम देव कहा करते थे अंत में मन ही गुरु बन जाता है या गुरु का कार्य सम्पन्न करता रहता है मनुष्य शरीर धारण धारी गुरु कान में मंत्र देते हैं और जगत गुरु प्राण में मंत्र प्रदान करते हैं किंतु उस मन और इस मन में बहुत अंतर है उस समय मन शुद्ध सत्व पवित्र होकर ईश्वर के उच्च शक्ति के विकास का यंत्र स्वरूप बन जाता है और इस समय मन ईश्वर से विमुख हो भोग सुख तथा काम क्रोधादि में मत बना रहता है श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे गुरु मानो सखी है जब तक श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका का मिलन नहीं होता तब तक सखी अथक प्रयास किया करती हैं ठीक उसी प्रकार जब तक इष्टदेव के साथ साधक का मिलन नहीं होता तब तक गुरु का कार्य भी समाप्त नहीं होता इस तरह महामहिमा संपन्न श्री गुरुदेव जिज्ञासु भक्त का हाथ पकड़कर उच्च से उच्चतर भाव राज्य में आरोहण कराते रहते हैं एवं अंत में उसे इष्ट मूर्ति के समक्ष ले जाकर कह देते हैं शिष्य देख यह तेरा इष्ट देव इतना कहकर वे अंतर अंतर्निहित हो जाते हैं एक दिन श्री राम देव को इस प्रकार कहते हुए सुनकर तब तो एक दिन श्री गुरुदेव के साथ विच्छेद होना अनिवार्य है यह सोच किसी अनुगत भक्त ने व्यथित होकर पूछा महाराज यह बताइए कि उस समय गुरुदेव कहाँ चले जाते हैं इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा गुरु इष्टदेव में लीन हो जाते हैं गुरु कृष्ण तथा वैष्णव ये तीनों एक हैं एक ही तीन हैं